रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग उसके तुरंत बाद वे उच्च स्तरीय अनुसंधान करने के लिए विदेश गए शुरू में उन्होंने चार्ल्स फमरी के साथ पेरिस के सौरबान विश्वविद्यालय में काम किया और उन्नीस में डी की दूसरी डिग्री हासिल की उसके बाद उन्होंने मैडम क्यूरी के साथ रेडियम इंस्टीट्यूट में काम किया। कुछ अवधि के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर गटन के साथ काम किया यहाँ पर मित्रा की रुचि रेडियो तरंगों और उनके उपयोग में जिगी। में में उन्होंने भविष्य नए रेडियो काम करने की तब तक यह विषय किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था इसलिए उन्होंने आशुतोष मुखर्जी से वायरलेस विषय को एमएससी के पाठ्यक्रम में शामिल करने का आग्रह किया और साथ ही प्रायोगिक का कार्य करने हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भी कहा आशुतोष मुखर्जी ने मित्रा के प्रभाव का स्वागत किया और उनसे भारत वापस लौटकर इस पर विस्तार से काम करने का अनुरोध किया उन्नीस में स्वदेश लौटने के बाद मित्रा ने खैरा प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स के पद पर काम किया इस प्रकार भारत में रेडियो इलेक्ट्रॉनिकी शोध का सूत्रपात हुआ शिक्षण शोध कार्य और प्रयोगशालाओं की स्थापना पर तेजी से काम शुरू हुआ जल्द ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक रेडियो शोध केंद्र विकसित हुआ जो आज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है। रेडियो का असली विज्ञान तो आयन मंडल की खोज के बाद ही शुरू हुआ मित्रा ने आयन मंडल का गहन अध्ययन किया जो लंबी दूरी के रेडियो संप्रेषण के लिए बेहद जरूरी है यह वातावरण के ऊपरी वायुमंडल का है, है, जो लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। और इसी वजह से पृथ्वी की वक्र सतह पर संप्रेषण संभव हो पाता है इंडियन स्पेस ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के कलकत्ता केंद्र के मध्यम तरंग ट्रांसमीटर का उपयोग कर मित्रा ने पहले मित्रा ने बार आयन मंडल में स्थित क्षेत्र के के के जुटाए अनुसार रात आकाश में दिखने वाली दीप्ति का कारण एक क्षेत्र में स्थित आयन है इस प्रकाश के कारण ही रात का आकाश श्याला ना दिख कर थोड़ा मटमैला दिखता है उन्होंने कलकत्ता के ऊपर स्थित आयन मंडल की परतों का अध्ययन कर कई पत्र लिखे। उन्होंने सरल उपकरणों का उपयोग कर आयन मंडल के उत्कृष्ट नक्शे बनाए उस जमाने में आयन मंडली रसायन विज्ञान शैशावस्था में था इसके बावजूद मित्रा ने वो के निर्माण और उसके अक्षय की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन किया मित्रा ने आयन मंडल पर एक अनोखी पुस्तक लिखी द अपर एटमोस्फियर विदेशी प्रकाशक इस पुस्तक को छापने से कतराते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि यह किताब पहले से स्थापित विदेशी पुस्तकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी पर जब उन्नीस में इस पुस्तक को एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया तो उसकी दो प्रतियां केवल तीन वर्ष में बिक गई। रेडियो संचार आयन मंडल उच्च वायुमंडल भौतिकी भू चंबक और अंतरिक्ष विज्ञान के छात्रों की कई पीढ़ियों ने प्रमुख संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस पुस्तक का उपयोग किया है मित्र ने एक नई पहल करते हुए आयन मंडल को एक विशाल परिदृश्य का हिस्सा माना था जो पृथ्वी सूर्य और वायुमंडल को एक दूसरे के साथ जोड़ता है